श्री श्रीरामकृष्णकमृत परशिष्ट पंचम परछेद श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र केशवसेन तथा साकारपूजनम ईश्वर साकारो निराकारो वा एक शिष्यवृंदम आदा दक्षिणेशर कालीरे प्रभु श्रीरामकृष्ण साक्षात्कर्गात केशव निराकार विषय अनेकवाता अभूवन तम तं वद अहम मदी पाषाणी वाँ का न मे चिन्मयी काली यम काली यदा निष्क्रिय तदा ब्रह्म यदा सृष्टिस्थित प्रलयान कौती तदा काी अर्थों काल रमते कालो नाम ब्रह्म तमनोक्ता आलाप एक बवती स्म श्रीरामकृष्ण केशव प्रति कीदशंज के सच्चिदनंदसमुद्रव अपार भक्तिमेन सद्र से स्थाने स्थाने जलं तुषार स्थाने स्थने जलम हिमाविंडी अथो भक्तसविधे स आविर्भूय क्वचि क्वचि साकारूपंदर्शन दत्ते पुनः ब्रह्म ज्ञान सूर्योद हिमं द्रवी भवति अर्थ ब्रह्म सत्यम जगन्मथ्यात विचारा परम भवति रूपादिकं सवती चेदिक्रवती तदा सा क्यूँ न शक्य मनोबुद्य तत्व सबोध विषयता न आपदी जो जन एकम सत्यम योजनक सत्यं जानती सपरमे एक अतनो यो निरा ज्ञा शक्नो सकार ज्ञात शक्नो एव न गाँव किम सैम कुकुर का तेलिपल्ली कथम ज्ञाती सर्वे निराकारपूजाधिण नीति अतः साकारपूजाया विशेषण प्रयोजनम्स्त विषय अभी परमहंसदेव बोधयती सह अवद्मा पंचसुनव माता कृतवती. कृते नानाधव्यंजनायोजन करीपूल कशापी क्यस्य पलावती योग तत्सूप कृतवतीकूल एक ब धर्म ख्रृष्टधर्मचारक आमेरिकाया तथा यूरोपे एतवासीन असभ्य जाति वर्णय ते पुत्तलिका वतवासीन पुत्तिपूजा कुर दशा स्वामी विवेकानंदत साकारपूजायात्पर्य अमेरिकायाँ प्रथमत प्रबोधयत अवदत भारत वर्षे पूजा भारतवर्षे पुत्रिकाजा नवी आदाव्रूयाम यदारतववर्षे अनेकेवादों प्रत्येक मंदरे ठंडन कोपणो चेह सीया पूजका सर्वाईश्वरगुणाएता प्रतिमा उद्देश्य आरोपये हिंदूधर्म विषय के प्रवचने शिकागो नगरिया ईश्वरचिता प्रवर्तन मात्रम एव साकार विना मे साकारचिता न्यतमी अवत अवतर्हति विषय मनोविज्ञानद्वार स्वामी पदों बोधय आरभे सह अवादी कुलत एक ख्रीष्टभक्त चाच इं ख्रृष्टमंदरम गचे कुूस काम प्रार्थना अवसरे कार्थनावसरे मुखें नभोमुखें क्रीयते कैथलिगा ख्रीष्टम किम तुत प्रो प्रोटेस्टाट मतावर्ती मनु एवत्य प्रतिमा यदा आचरती अयि मम भ्रातर लौकि प्रति वैम कि चिंतितलम यहां शिना वर्म न जीवित अर्म अखिलजगन्नीवासी सबधे सर्व्यापक निर्थक परमेश बाह्य स्थान अस्त नास्त स शब्द अस्मा उच्यते ततथ भूमि तलम चिंतयाम एवत्तम है हिंदूधर्म विषय के प्रवचने शिकागो नगरिया स्वामीपादन अवदत् अेदेन साकारपूज तथा निराकारपूज साकारपूजा न कुसंस्कार मिथ्या अर्धस्तरी सत्योपी मनुष्य स्वात्म अनायासने प्रतिमा द्वारा उपलब्धु शक्या तदा एक पापम की अभिधान कि समीचीन किंच यदा साूमि अतिक्रता किं तेन ऐसा भ्रत्मिका हिंदू हिंदूजना मते मनुष्यो न भ्रमत सत्यम प्रति व्रजति प्रत्युत निम्नतर सत्यत ऊर्धतर सत्यम प्रति स्वामीपाद अवदत सर्वे एको नेमो भविम न अर् ईश्वर किन्तु स नाना नाना भक्त नाभक्त सब नाव जन हिंदूजन एतग्छति वैचित्रे ऐक्य नैसर्गीक प्रकल हिंदूजन चवीत अने धर्मा काीचन व्यवस्थिता अशाससादते ब्रहण विधौ चणोदयुम चेष्टी ते एक एव सामाजिक सविधे यद अनुरूपतया कोटाख्य लंबाटम सामिक यदनूपत सुयुक्त सैदन हेनरीसु सर्वु महाभागे हेनरी वा शयुक्त नवती चेह सात्र सा कोटाख्यम लंबाट गेन्द आविष्कृतव यु पर अनुभव सगुण ब्रह्म द्वारा, वह कवल सगुणब्रह्मद्वारा रामकृष्ण श्रीरामकृष्ण ब्राह्म नरेन्द्र तथा पापवाद स्वामीपाद से गुरुदेव भगवान्द्रीरामकृष्ण अवद गृहीते तथा आंतरिकित सती पाप पलायते यहाूलप अग्निस्पर्शेन निमेषेण दह्यते अथवा यहां खगा उपा करध्वनते सर्वे उत्पतं एकशवमहोदय सह आलाप्रचल स्म श्रीरामकृष्ण केशव प्रति मनसा बद्ध मनसा मुक्त अहम मुक्तपुरश संसारे वर्ते अर वा वर्ते मम की बंधन अहम माम मन को यदि सर्पो दशती विषम नस्त विषम नृढ़ प्रत्यय आस्थाय उच्यते चेद चेह प्रमुच्य तथा अहम बद्धो न अहम बद्ध न अं मुक्त वचन स निर्ब्रुवाण तथा संजाते मुक्त संपद्य ख्रीष्टधर्मी एकमें बाइबिलाख्यम कशन प्रादा अहम पठित्वा श्रावित अवदम तत्र केवलं पापं पुनः पापम युष्माक्रमस अभी कवल पापं तथा पापं जनह बद्ध इति वारं वारं बदती सह बद्ध एव यो जन अहम बद्धि वारम वारम वनो बद्धवे यो रा दिवम अहम पापी अहम पापी वदा स म एवं विधो विश्वास अपेक्षित कि मया तन्नाम कृत मम इधम अपन बंधन कि पापम किं कृष्णकिशोर परमो हिंदु सदाचारनिष्ठो ब्राह्मण स वृंदावनम अगछत एक भ्रमता तस् जलपिपाशा सूपस्थिता एक समी ग्रपश्य कशन जनो दंडा अस्त तम अवद अरे त्वया मह्यम एक घटी मिल जलम दाँम शक्य त्वम जात्या कोशी सह अवदत प्रभो अहम हीनजा ही, चर्मकारशोर अवदत ्रूहि शिवेति तथा जलम उत्तल दी भगवन्ना क्रीते चे शरीर मन सर्व शु्यवल पापम तथा नरक एतलवाता कथम कर्म सगदब्रू ये तत्न न कष्यामीच तना विश्वासम आधे स्वामीपाद अ्रीष्टधर्मीयाना पापवाद विषे अवादीत पापी किूय अमृताधिकारीिण अमृतानंदक धर्मयाचिका रात्रि नरकाग्नि नर्काग्निषे वदी तत्वचनम मश्नुत यूं भगवत सन्ता अमृतानंदगीन पवित्रा सिद्धाश्चा यूज धरदेता पापीन क्या मनुष्य अभिधानम पापं उद्युक्तात हे मृगेन्द्र व्यामोह इव निर्धुनुत यदूँ मेसाई यूय आत्मन अमृतचतन मुक्ता आनंदत्मका अनंताूय ने जडम तबक किंक भूतदास हिंदूर्मय के प्रवचने शिकागो नगरिया आमेरिका हा, हार्ट फोर्ड नामक स्थने स्वामीपाद प्रवचन करमंत्रि अभव भारतीयुक्त आमेरिक प्रति पेटारसन महाभाग तदा तत्र उपस्थित आसी तथा सापत्यम निरूढ़ स्वामीपाद्रृष्टधर्मी पापवाद विषे अवदत यदि गृहं जायते जाये से तरी तम तुच्चारणे कि दीपं प्रज्वालय किं व्यम भूरुहाह संतह, सत इति अहो मंदग्य पापो योहमस्म न्युत अस्मा तेषा स्वरूप विषय स्मरितव्या तमो मयचे किं वोभन कुर्वाड़ क्रंदन च्रमसी अयम किमरा ना ज्योतिर्गमनाय अन्यन् अनन्य उपायो हि आलोकप्रज्वालनं तदैव अपैतितमः तव ऊर्ध्वगतस्य ज्योतिषः अवगतये स्वात्मनिहितस्य अध्यात्मदीपस्य प्रदीपनं हि उपायः तदा असुच्यात्मकं पापरूपं च तमः पलायिष्यते तव परं पादपाय चिन्तनं कुरु न अवरस्य स्वामीपाद परमहंसदेवाद आख्या शुतवा तद आख्यानम अवदत्चन व्याघ्री एका अज गोष्ठी आक्रांतवती पूर्णगर्भा झंपरता सती प्रसवती व्याघ्र मरण अभूत शावक अजै सह वर्धते स्म तथा तैय सह तृणम हर्तम आरेभे भ्याम चर्तम भ्या आरेभे इत परम दिवसेभ्यम सवक अत्यता वृद्धि लेभे एक अज गोष्ठ्या अपर एको व्याघ्र सामपति स दृष्ट्वा निर्वाघ जातो व्याघ्र तृणम अस्ति तथा रव करो तम दृष्टि छाग इव पलायते तदा तम धृत्वा जल समीपम अनयत अवदत च तम अभी व्याघ्रृण भुंक्षे कथम तथा भ्या भ्यारव कथम कुरुषे पश्य अहम कीदृश् मैं ईपी भुं अद पश्य जले तव मुखम दृश्यते मव मांसस्य सर्वश्य मसास्वादं प्राप्नोत